भय से अभय की ओर सद्गुरु ओशो के प्रवचनांशों का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक 22 बेसहारा तथा अभय आज के सूत्र अत्यंत मौलिक और क्रांतिकारी हैं। बड़ा साहस चाहिए ऐसे सूत्रों को अभिव्यक्ति देने के लिए महावीर ही ऐसे सूत्र दे सकते हैं पहला सूत्र है सिंहसा पराक्रमी हाथी सा स्वाभिमानी ब्रसव सा भद्र मृगसा सा सरल पशु निरी वायुसा निसंग सूर्यसा तेजस्वी सागरसा गंभीर मेरुसा निश्चल चंद्रमा सा शीतल मणि कांतवान पृथ्वीसा सा, सा सर्पसा अनियत आश्रयी तथा आकाशसा निरंबलं निरम्बलम्ब परमपद मोक्ष की यात्रा पर है एक एक प्रतीक को ठीक से समझ लेना जरूरी है सिंहसा पराक्रमी महावीर का मार्ग आत्यंतिक संकल्प का मार्ग है महावीर का मार्ग समर्पण का नहीं संकल्प का है महावीर के मार्ग पर कोई सहारा नहीं खोजना है सब सहारे छोड़ देने बेसहारा हो जाना है सहारे में भय है बेसहारा हो जाने में अभय है महावीर का मार्ग भक्ति के ठीक विपरीत दोनों मार्ग से लोग पहुंच जाते हैं दोनों मार्ग सही हैं लेकिन महावीर के मार्ग को ठीक से समझना हो तो भक्ति के विपरीत रख के ही समझ पाओगे महावीर के मार्ग पर न भगवान की कोई जगह है न भक्ति की कोई जगह न पूजा की न अर्चना की न प्रार्थना की शरणागति का कोई स्थान नहीं है महावीर ने कहा है असरण हो जाओ कोई शरण मत गहो सिंह सा पराक्रमी सिंह अकेला विचरता है सिंहों के नहीं लेहड़े साधु चले न जमात सिंह की भीड़ नहीं होती अकेला विचरता है सिंह किसी संगठन का हिस्सा नहीं होता सिंह किसी संप्रदाय में नहीं बंधता सिंह मुक्त विचरता है न कोई शास्त्र न कोई संप्रदाय न कोई परंपरा तब कहीं सिंह जैसा चित्त पैदा होता है अपने ही पैरों पर अपने ही बल और अकेला नितांत अकेला महावीर बारह वर्षों तक सिंह की तरह विचरे अकेले न किसी से बोलते न किसी को संगी साथी बनाते न किसी के संगी साथी होते वनों में पहाड़ों में महावीर की वह मौन गर्जना सिंहनाथ थी सिंह की तरह पराक्रमी सब कुछ लगा देना होगा दांव पर अगर कुछ भी लगाने से बचा लिया तो चूक जाओगे थोड़ा सा सोचा कि बचा ले थोड़ा अधूरा दांव पर लगाया तो चूक जाओगे महावीर के मार्ग पर तो जुआरी का काम है दुकानदार का नहीं और दुर्भाग्य की सब दुकानदार महावीर के मार्ग पर महावीर का धर्म ही दुकानदार का हो गए महावीर का मानने वाला दुकानदारी के सिवाय और कुछ करता ही नहीं यह भी अकारण नहीं घटता है इसके पीछे भी बड़े मानोवैज्ञानिक कारण विपरीत का आकर्षण दुकानदार सदा ही जुआरी से प्रभावित होता है जो हिम्मत वो नहीं कर सकता जुआरी कर लेता है तो भला खुद जुआरी ना बने लेकिन जुआरी के प्रति मन में प्रशंसा होती कमजोर हमेशा बहादुर से प्रभावित होता है खुद बहादुर नहीं इसलिए प्रभावित होता है जो अपने में नहीं है वो दूसरे में दिखाई पड़ता है तो कमजोर हमेशा बहादुर की पूजा करता है विपरीत का बड़ा आकर्षण है स्वभावता निर्धन आदमी धनी की तरफ आंखें उठाकर देखता है और झोंपने वाले के मन में और सपनों में महलों के चित्र बुद्धिहीन बुद्धिमान की पूजा करता है कुरूप सुंदर की पूजा करता है पुरुष स्त्री में आकर्षित होता है स्त्री पुरुष में आकर्षित होती है यह सब विपरीत का आकर्षण जो मैं नहीं हूं वो आकर्षक लगता है जो मैं हूं उसमें कोई आकर्षण नहीं रह जाता महावीर तो सिंह की तरह पराक्रमी थे, लेकिन कमजोर काहिल भय से भरे भीरु लोग पीछे होली उन्होंने महावीर के मार्ग को भ्रष्ट कर दिया महावीर का मार्ग ही वैश्यु वणिकों का हो गया है वो मूलतः छत्री का मार्ग है अहिंसक होने के लिए छत्री होना बुनियादी शर्त है जो अभी हिंसक ही नहीं हुआ वो अहिंसक कैसे हो सकेगा जिसने अभी तलवार नहीं उठाई तलवार रखेगा कैसे रख तो वही सकोगे जो उठाया हो जिसने किसी के ऊपर आक्रमण ही नहीं किया वो आक्रमण का त्याग कैसे करेगा तो देखो जैनों के 24 तीर्थंकर ही छत्री पुत्र और सब जैन वणिक उनके 24 ही तीर्थंकर छत्री तो संयोग नहीं हो सकता एकात आद छत्री होता संयोग मान लेते 24 के 24 छत्री हैं तो अहिंसक होने के लिए छत्री होना जैसे बुनियादी शर्त है हम वही त्याग सकते हैं जो हमारे पास हो अगर कहे कि मैंने त्याग दिया सब तो क्या अर्थ है था क्या जो त्याग दिया त्याग के पहले होना चाहिए छत्री घरों में पैदा हुए महावीर ऋषभ नैमी हिंसा में उनका पोषण हुआ हिंसा की कला ही सीखी हिंसा के अतिरिक्त तो और कुछ जानते नहीं थे उसी हिंसा के प्रगाढ़ अनुभव से अहिंसा का जन्म हुआ हिंसा की आग में जले और पाया कि हिंसा करने योग्य नहीं हिंसा में रह के पाया कि हिंसा त्याज्य है और तब एक अहिंसा का जन्म हुआ इसलिए मैं कहता हूं गांधी और महावीर की अहिंसा में फर्क है गांधी की अहिंसा बनिए की अहिंसा है महावीर की अहिंसा छत्री की अहिंसा है और वही बुनियादी भेद महावीर की अहिंसा कमजोरी से पैदा नहीं हुई गांधी की अहिंसा कमजोरी से पैदा हुई कोई और उपाय न था गांधी को अहिंसा होने में कमजोरी छिपा लेने की सुविधा मिल गई गांधी की अहिंसा स्त्री ने स्त्रियां सदा से ही यही करती रही अगर पुरुष को गुस्सा आता है तो पत्नी को पीट देता पत्नी को गुस्सा आती तो खुद को पीट लेती ये तो देख यही तो पूरा का पूरा सार सूत्र है गांधीवाद का खुद को ही मार लेती पुरुष को गुस्सा आता है तो किसी की हत्या कर देता है स्त्री को गुस्सा आता है तो आत्महत्या करने का विचार करने लगती है अपने को ही नष्ट कर देने का ख्याल आता है कमजोर को दूसरे को नष्ट करना तो कठिन अपने को नष्ट कर लेना आसान और अपने को नष्ट करना इस ढंग से किया जा सकता है कि उसमें भी साहस मालूम बढ़े महावीर की अहिंसा तो सिंह के पराक्रम से पैदा हुई छत्री पुत्र थे राजकुमार थे और कुछ सीखा ही न था एक ही कुशलता थी तो जब उन्होंने त्यागी हिंसा तो कुछ भी छुपाने को नहीं त्यागा था हिंसा गिर गई जान के गिर गई व्यर्थ हो गई इसलिए गिर गई हिंसा को ठीक से पहचाना और सिवाय जहर के कुछ भी ना पाया महावीर की अहिंसा में हिंसा का अभाव है गांधी की अहिंसा में हिंसा का छिपाव है ऊपर से देखने पर दोनों एक से मालूम पड़ते हैं लेकिन दोनों में बड़े मौलिक भेद हैं सिंसा पराक्रमी अब सिंह तो हिंसक है ख्याल किया सिंह तो छत्री है लेकिन पराक्रम सीखना हो तो सिंह से ही सीखना पड़े अगर पराक्रम सीखना हो तो छत्री से ही सीखना पड़े और महावीर कहते हैं अहिंसा तो और भी बड़ा पराक्रम है, हिंसा से भी बड़ा पराक्रम है अहिंसा तुम अहिंसा को अपनी कायरता को छिपाने के लिए आड़मत बना लेना अक्सर लोग अहिंसक होते हैं और उनका भीतरी तर्क यह होता है कि ना हम किसी को मारेंगे ना कोई हमें मारेगा वस्तुतः इरादा तो यह होता है कोई हमें ना मारे तो कहते हम तो अहिंसक हैं हम किसी को मारने में भरोसा नहीं करते वो ये कह रहे हैं कि हम पे कृपा करना मारना मत हम तुम्हें नहीं मारते तुम हमें मत मार हम तुम्हें जीने देते हैं तुम हमें जीने दो ये तो हिंसा से भी नीचे हुई बात यह तो चालबाजी हुई कूटनीति हुई राजनीति हुई गांधी की अहिंसा राजनीति महावीर की अहिंसा धर्म का ज्वलंतम रूप है महावीर यह नहीं कहते कि मुझे मत मारो महावीर कहते हैं मुझे मारना हो तुम्हारी मौज तुम्हारी नासमझी लेकिन मैंने यह अनुभव किया है कि मारने में कुछ सार नहीं इसलिए मैं नहीं मारता हूं ये दुस्साहस है अपने को असुरक्षा में छोड़ देने से बड़ा और कोई दुस्साहस नहीं